किस्सा यह है कि एक देहाती ने दो अवसरों का कैसे पेट भरा मिखाइल सल्तीको चेन मिखाइल सल्तीकोन अठारह सौ तो छब्बीस से अठारह तो मनमानी कपट भाव झूठ लुटेरापन गद्दारी और मूर्खता के विरुद्ध आवाज उठाना ही मेरे साहित्य सृजन का स्थाई विषय बना रहा है मिखाइल सल्तीको चेद्रीन ने अपने कृतित्व के बारे में लिखा है उनकी सबसे अधिक विख्यात रचना है श्रीमान इसमें एक ज़मीदार परिवार की कहानी कही गई है, इसमें के की का गहन तथा किया गया है। किस्सा यह है कि एक ने दो अवसरों का कैसे पेट भरा अठारह सौ उनहत्तर लोक कथा की शैली में लिखा गया है जीवन के अंतिम वर्षों में लिखे गए किस्से महान ऋषि व्यंकार के पूरे कृतित्व तो का जिन्होंने रूसी क्रांतिकारी जनवादी चिंतन के विकास में बड़ा योगदान दिया किया निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं अनुराग ट्रस्ट शताब्दी के रूस में कई ऐसे महान लेखक पैदा हुए जिनकी रचनाएं आज भी विश्व साहित्य की अनमोल धरोहर मानी जाती हैं पुष्किन गोगोल तुर्गनेव तो कोरोलेंको चेखो आदि रचनाकारों के इस तारामंडल में एक महत्वपूर्ण नाम मिखाइल सल्तिको चेदरीन का भी है वह युग यूरोप और रूस के साहित्य में यथार्थवाद के विकास का युग था यथार्थवादी साहित्य समाज की कठवी कड़वी कठोर सच्चाइयों को इस रूप में प्रस्तुत करता है कि पाठक बेचैन हो उठे तथा सामाजिक बुराइयों के कारणों को जानने समझने की उन्हें दूर करने की कोशिश करे इस तरह यथार्थवादी साहित्य मनुष्य को ऊंचे जीवन आदर्शों के लिए जीने और संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता रहा है उसे लगातार और बेहतर मनुष्य बनाता है जोरों जुल्म की हुकूमत थी देश के किसानों और मेहनत कशो को निचोड़ कर जमींदार वर्ग के लोग और अफसर बेसुमार मौज मस्ती और विलासिता का जीवन बिताते थे सलती को चेदरीन एक सहदय मानवतावादी थे उनकी आत्मा जागीरदारों जमींदारों और जार के अफसरों की और के विरुद्ध विद्रोह उन्होंने संघर्षिको चेद्रीन की सबसे प्रसिद्ध रचना है इसमें एक जमींदार परिवार की कहानी कही गई है लेकिन दरअसल इसमें जार कालीन रूस के समूचे जमींदार वर्ग की परोपजीविता का उनके निठलेपन और मुफ्त कोरी का बेलाक पेट भंडाफोड़ किया गया है अपनी रचनाओं के बारे में सल्ती को चेदरी ने एक जगह लिखा है मनमानी, तत्कालीन रूसी समाज के शरीफ जादों के तड़क भड़क और पाखंड भरे जीवन को अपने तीखे धारदार व्यंग का निशाना बनाया दुनिया के किसी भी देश में जब तक भारी आबादी की मेहनत के बूते पर मुट्ठी भर निकमे लोग ऐश की जिंदगी बिताते रहेंगे तब तक सलती को चेद्रीन की व्यंग और विद्रोह भरी आवाज गूंजती रहेगी इस कहानी के बारे में किस्सा यह है कि एक देहाती ने दो अफसरों का कैसे पेट भरा नामक यह कहानी सलती को ने अन्हत्तर में लिखी यह बेहद दिलचस्प कहानी लोक कथा की शैली में लिखी गई है जिसमें हास्य व्यंग का भरपूर पुट है इसमें एक काल्पनिक स्थिति का निर्माण किया गया है जिसमें एक द्वीप पर फंसे दो अफसरों को एक देहाती भूखो मरने से बचाता है उनकी सेवा करता है फिर उन्हें घर तक पहुंचाता है दोनों अफसर उस देहाती की सेवा और मेहनत का उसको को उसका कर्तव्य मानते हैं और अपना जन्म सिद्ध अधिकार वे उस देहाती का एहसान मानने के बजाय बात बात में उसे लताड़ते धिकारते रहते हैं सल्ती सल्तीको चेद्रीन दरअसल इस कहानी में जो सवाल उठाते हैं वो आज भी मौजूद है हमारे इर्द गिर्द चारों ओर मौजूद है हमारे समाज में भी पढ़े लिखे सफेद लोग मेहनत मशक्कत करने वालों को उसी तरह नीची निकाह से देखते हैं जैसे पहले सामंती कुलीन लोग देखते थे जो खेतों में अनाज सब्जियां पैदा करते हैं जो कल कारखानों में लोहा बिजली सीमेंट कपड़ा कागज पैदा करते हैं जो बांध सड़कें इमारतें कारखाने बनाते हैं जो रिक्शा ऑटो ठेला चलाते हैं और उन्हें अक्सर पढ़े लिखे लोग अपने पैरों की जूती समझते हैं मानो ने अपनी विकास यात्रा में जीने की जरूरत से उत्पादन की शुरुआत की थी और फिर उत्पादन के विकास के लिए उत्पादन से ही हासिल अनुभव को इस्तेमाल किया गया इस तरह ज्ञान का जन्म हुआ लेकिन आगे चलकर समाज में जब असमानता पैदा हुई जब थोड़े से लोग व्यवस्था के नाम पर काम करने वालों पर हुकूमत करने लगे और मुफ्तखोर हो गए तो फिर बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम का बंटवारा भी बढ़ता चला गया था बौद्धिक काम करने वाले शारीरिक काम करने वालों को नीच समझने लगे यह चीज शहर में गांव में सभी जगह देखी जा सकती है भारत में जाति व्यवस्था के मूल में भी इस चीज को देखा जा सकता है भोजपुरी के एक लोक कवि ने बिल्कुल ठीक ही लिखा है जे तक करे काम छोट कहलावे ऊ बा बड़ मनई जे जतन बतावे मानव समाज में शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम का अंतर जब तक रहेगा तब तक परोपजीवी लोग उत्पादन के कामों और उत्पादन करने वालों को नीचा करके देखते रहेंगे तब तक सच्चा मानवीय व न्याय और न्याय एवं क्षमता से युक्त समाज नहीं बन सकता बेशक यह एक लंबी यात्रा है पर यही मानव समाज का लक्ष्य है सच्चा साहित्य हमें इस लक्ष्य की हर पल याद दिलाता रहता है तथा इसे अपना जीवन लक्ष्य बनाने के लिए प्रेरित करता रहता है िन की रचनाएं इसी कोटि का साहित्य हैं और यह कहानी भी इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है किस्सा यह है कि एक देहाती देहा दो ने दो अफसरों का कैसे पेड़ भरा कहते हैं कभी किसी जमाने में दो अफसर थे दोनों ही थे बड़े तरंगी और मनमोजी जाने एक बार उन्हें क्या तरंग आई क्या धुन समाय के दोनों एक ऐसे द्वीप में जा पहुंचे जहां आदमी का नामो निशान भी नहीं था दोनों अफसरों ने उम्र भर किसी दफ्तर में नौकरी की थी वे वही जन्मे वहीं उनका पालन पोषण हुआ और उसी दफ्तर दफ्तरी घेरे में बंद रहे परिणाम यह है कि कूप मंडूक हो गए न कुछ जाने न समझे सिर्फ इन शब्दों तक ही दौड़ थी उनकी अपनी वफादारी का यकीन दिलाता हूँ कुछ वक्त गुजरा उस दफ्तर की जरूरत न रही उसे बंद कर दिया गया इन दोनों अफसरों की वहां से छुट्टी हो गई जब करने धरने को कुछ न रहा तो दोनों पीट्सबर्ग की पोदा चेस्काया सड़क पर आप बसे दोनों ने अलग अलग मकानों में डेरा जमाया दोनों ने अलग अलग बावरचीन रखी और दोनों अपनी पेंशन पाने लगे एक दिन अचानक हुआ कि क्या हुआ क्या कि दोनों एक ऐसे द्वीप में जा पहुंचे जहां आदमी था ना? आँख खुली तो क्या देखते हैं जाहिर है तो रहे कुछ न समझ पाए कितिया नहीं के मानो कुछ हुआ ही ना हो महानुभाव अभी अभी एक अजीब सा सपना देखा है मैंने एक अवसर ने कहा देखता क्या हूं कि मैं एक ऐसे द्वीप में जा पहुंचा हूं जहा आदमी का नाम है न निशान इतना कहकर वह एकदम उछल पड़ा दूसरा अवसर भी हाय राम या क्या अधिक कुछ नहीं था उतना ही उन्हें अफसोस के साथ यह मानने को मजबूर होना पड़ता की यह ठोस हकीकत है उनके सामने एक तरफ तो समुद्र और दूसरी तरफ जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जमीन के इस टुकड़े भी जहां तक नजर जाती थी सागर ही लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। दफ्तर बंद होने के बाद दोनों दोनों अफसरों के रोने का यह पहला मौका था। चम ही तो उठा मगर तब उसे याद हो आया है कि उसके साथ कैसा भद्दा मजाक हुआ है जो ना कभी किसी ने देखा होगा न सुना होगा वो दूसरी बार रो पड़ा मगर हम आप करेंगे तो क्या आंसू रिपोर्ट लिखकर तैयार की जाए? जाएंगा पूर्व और पश्चिम की ढूंढ तलाश शुरू हुई उन्हें याद आया कि कैसे एक बार एक बड़े अफसर ने समझाया था अगर पूरब का पता लगाना चाहते हो तो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ तुम्हारे दाएं हाथ को होगा पूरब अब उत्तर की खोज शुरू हुई इधर घूमे और उधर घूमे उधर मुड़े सभी दिशाओं में घूम घूमकर हार गए मगर चूंकि सारी उम्र तो गुजरी थी दफ्तर के घेरे में बंद रहकर इसलिए न पूरब मिला न उत्तर देखिए महानुभाव ऐसा करते हैं कि आप जाएंगे दाएं और मैं जाऊंगा बाएं यह ज्यादा ठीक रहेगा एक अफसर ने दूसरे से कहा यह सुझाव देने वाला अफसर दफ्तर अफसर दफ्तर में काम करने के अलावा फौजियों के बच्चों के स्कूल में कुछ अरसे तक सुलेख का अध्यापक भी रहा था इसकी बदौलत वह कुछ अधिक समझदार था तय किया और दोनों चल दाएं हाथ को जाने वाले अफसर ने देखा कि पेड़ हवा में झूल रहे हैं फलों से टहनियां लदी है अफसर का मन हुआ कि फल खाए बेशक एक से भी मगर वे इतने ऊंचे थे कि उन तक पहुंच पाना बहुत कठिन था फिर भी उसने चढ़ने की कोशिश की मगर कुछ हाथ न लगा कमी तार तार होकर रह गई अफसर एक सोते के निकट पहुंचा देखो देखा कि वहां बड़ी प्यारी प्यारी मछलियां है वैसी जैसी की फोतांगा सड़क के तालाब में इधर उधर छप छपा रही थी वे अटखेलियां करती हुई काश की पौधा चेस्काया सड़क वाले मेरे घर में ऐसी मछलियां होती अफसर ने सोचा और उसके मुंह में पानी भराया अफसर पहुंचा जंगल में वहां जंगली मुर्गे सीटियां बजा रहे थे तीतर बटेर कट कट करते और खरगोश फुदकते फिर रहे थे हे भगवान जिधर देखो खुराक जहां देखो खुराक अफसर ने कुछ ऐसे महसूस किया कि उई की आई आखिर करता तो क्या मिलने के लिए तय की गई जगह पर खाली हाथ लौटना पड़ा वहां पहुंचा तो देखा दूसरा अफसर पहले से ही वहां विराजमान था कहिए महानुभाव कुछ काम बना मोस्कोस बेदोमोस्ती। अखबार के पुरानी कॉफी हाथ लगी है बस और कुछ नहीं दोनों अफसर फिर से सोने के लिए लेट लेट गए मगर पेट में तो चूहे कूद रहे थे नींद भला कैसे आती कभी उन्हें यह ख्याल परेशान करता कि कौन उनकी जगह पेंशन वसूलेगा तो कभी दिन के वक्त देखे हुए फल मछलियां मुर्गे तीतर बटेर और खरगोश उनकी आंखों के सामने घूमने लगते कौन इस बात की कल्पना कर सकता था महानुभाव की इंसान की खुराक अपनी असली शक्ल में हवा में उड़ती और पानी में तैरती फिर रही है पेड़ों पर लदी पड़ी है एक अफसर ने कहा हां दूसरे अफसर ने जवाब दिया मानना ही पड़ता है और मैं अब तक यही समझता रहा कि पाव रोटी जिस शक्ल में सुबह कॉफी के साथ मिलती है वह उसी शक्ल में तैयार पैदा होती है तो नतीजा यह निकला कि मिसाल के तौर पर यदि कोई बटर खाना चाहता हो तो सबसे पहले उसे पकड़े उसकी गर्दन पर छुरी चलाए उसे साफ करे और भुने मगर यह सब किया जाए तो कैसे बिल्कुल सही कहा आपने दूसरा अफसर बोला यह सब हो तो कैसे दोनों चुप हो गए और सोने की कोशिश करने लगे मगर क्या मजाल की भूख नींद को पास भी पटकने दे आंखों के सामने तो घूम रहे थे जंगली मुर्गे बत्तखें और शुअर धीमी धीमी आंच पर सेके से खीरो सलादों से सजे हुए मेरा तो ऐसे मन होता है कि अपने जूते खा जाऊं एक अफसर ने कहा अगर काफी अरसे तक पहने हुए हो तो दस्ताने भी कुछ बुरे न रहते दूसरे अफसर ने गहरी सांस लेकर कहा अचानक दोनों अफसरों ने एक दूसरे को बुरी तरह से घूरा दोनों की आंखों में खून की प्यास चमकी दोनों के दांत बजे और छाती से घर घर आवाज निकली दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे और पलंग झपकते में एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए छपट पड़े कपड़े चितड़े होकर इधर उधर गिरने लगे वे जोरों से चीखने चिल्लाने लगे स्कूल में सुलेख का अध्यापक रह चुकने वाले अफसर ने अपने साथी का तमगा झपट लिया और आन की आन में उसे निकल लिया मगर जब उन्होंने खून बहता देखा तो जैसे उन्हें होश आया राम राम दोनों ने एक साथी कहा ऐसे तो हम दोनों एक दूसरे को नोच खाएंगे मगर हम यहाँ आ कैसे फंसे कौन था वो बदमाश जिसने हमारे साथ ऐसा भद्दा बर्ताव कर डाला महानुभाव किसी तरह बातचीत द्वारा वक्त काटना चाहिए वरना यहाँ खून ही खून नजर आएगा एक अफसर ने कहा तो शुरू कीजिए दूसरे अफसर ने जवाब दिया मसलन इस मसले पर आपका क्या विचार है सूरज पहले निकलता है और फिर छिपता है इसके उलट क्यों नहीं होता आप भी बड़े अजीब आदमी है महानुभाव आप भी तो पहले उठते हैं फिर दफ्तर जाते हैं वहां कलम घिसते हैं फिर आराम करते हैं मगर क्यों भला इसके उलट ना हो मैं पहले नींद का मजा लूं तरह तरह के सपने देखूं और फिर बिस्तर से उठूं हम्म हाँ मगर मैं जब तक दफ्तर में काम करता था तो हमेशा इसी तरह सोचा करता था लो सुबह हो गई फिर दिन होगा फिर शाम का खाना खाया जाएगा और फिर आराम किया जाएगा खाने का जिक्र आते ही दोनों पर फिर से उदासी छाने लगी और यह बातचीत यही खत्म हो गई मैंने मैंने किसी डॉक्टर से सुना था कि इंसान बहुत समय तक अपने शरीर में संचित रसों के सहारे जिंदा रह सकता है एक अफसर ने फिर बातचीत शुरू की यह कैसे हो सकता है जी ऐसे ही होता है शरीर में संचित रसों से दूसरे रस पैदा होते हैं इन रसों से आगे और रसों का जन्म होता है इसी तरह यह चक्र तब तक चलता जाता है जब तक कि यह रस पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाते जब वे समाप्त हो जाते हैं तब तब कोई न कोई खुराक मिलनी ही चाहिए छी मतलब यह है कि बातचीत चाहे कोई भी क्यों ना शुरू करते वह घूम फिर खाने से जाज उड़ती और उनकी भूख और अधिक चमक उठती उन्होंने बातचीत बंद करने का फैसला किया तभी उन्हें मोस्को की अखबार की पुरानी कॉपी का ध्यान आया लगे दोनों उसे बड़े चाव से पढ़ने एक अफसर ने उत्तेजित आवाज में पढ़ना शुरू किया हमारी प्राचीन राजधानी के मानवी राज्यपाल ने कल एक शानदार दावत दी सौ व्यक्ति खाने पर हाजिर थे और प्रबंध ऐसा था कि बस कमाल आश्चर्यचकित कर देने वाले इस दावत में सभी देशों से एक से बढ़कर एक बढ़िया उपहार उपस्थित थे ये उपहार मानव एक दूसरे से भेंट करने आए थे कैसी कैसी जायकेदार चीजें थी वहां सिक्षना, सिक्षना नदी की सुनहरी स्त्रेल, दूसरा अवसर खींच कर चीख उठा अपने साथी के हाथ में अखबार छीन कर वो खुद पढ़ने लगा तुला नगर से खबर मिली है कल उपा नदी में स्टर्ज जन मछली के पकड़े जाने की खुशी में स्थानीय क्लब में एक शानदार समारोह मनाया गया इस नदी में स्तर मछली का पकड़ा जाना एक अनोखी घटना है जिसकी बड़े बूढ़ो तक तो को याद नहीं इतना ही नहीं प्रदेश के थानेदार और मछली में बड़ी समानता थी इस मछली को लकड़ी की एक बहुत बड़ी तस्तरी में रखकर मेज पर टिकाया गया इसके चारों तरफ खीरे लगे हुए थे और मुंह में सब्जी थी डॉक्टर पी साहब के हाथ में इस समारोह का प्रबंध था उन्होंने इस बात की भरसक कोशिश की कि हर व्यक्ति को इस मछली का टुकड़ा चटने को मिले चटनिया ऐसी लजीज थी कि हर आदमी होट चढ़ता रह गया क्षमा कीजिए महानुभाव किंतु लगता यही है कि विषय का चुनाव करने में आपने भी सावधानी से काम नहीं लिया पहले अफसर ने कहा और उसके हाथ से अखबार लेकर खुद पढ़ने लगा व्याक्ता नगर से समाचार मिला है यहाँ के एक पुराने निवासी ने मछली का शोरबा बनाने की एक नई विधि खोज निकाली है एक बड़ी ट्रेट मछली लेकर उसकी खाल इस तरह उधेड़े की दर्द के मारे उसकी कलेजी फैल जाए तब दोनों अफसर सिर थामकर बैठ गए वे जिस भी चीज की तरफ अपना ध्यान लगाते वही उन्हें खाने पीने की याद दिलाती सच तो यह है कि स्वयं उनके विचार उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे कारण कि वे भुने हुए मांस के ख्याल को जितना अधिक अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करते उन्हें उसकी उतनी ही अधिक यादत आती सुलेख का अध्यापक रह चुकने वाले उस अफसर के दिमाग के अचानक दिमाग ने अचानक कल्पना की उड़ान भरी महानुभाव उसने खुश होकर कहा अगर हम कोई देहाती ढूंढ लाए तो कैसा रहे क्या मतलब आपका कैसा देहाती यही आम देहाती जैसे कि होते हैं आम गोवार देहाती वह भी हमारे लिए पावरोटी ला देगा मछलियां और परिंदे पकड़ लाएगा हम्म देहाती ख्याल तो अच्छा है मगर जब यहाँ कोई है ही नहीं तो आएगा कहां से देहाती न हो कैसे हो सकता है देहाती हर जगह होते हैं जरूरत है सिर्फ उन्हें खोजने की यही कहीं यही कहीं न कहीं छिपा बैठा होगा वह काम चोर से दोनों अफसर खुशी के मारे उछल पड़े जोश में आकर झटपट उठे और देहाती की तलाश में चल दिए देर तक वे जहां तहा भटकते रहे मगर कोई देहाती न मिला आखिर उन्हें मोटे आटे की रोटी और कच्चे चमड़े की गंदाई वे उसी तरफ चल दिए देखते क्या है कि एक पेड़ के नीचे एक लंबा तगड़ा आदमी पड़ा है पेट फुला है, सिर के नीचे बाह का तकिया बना है, बहुत ही बेशर्मी से हराम खोरी कर रहा था पड़ा हुआ अफसर तो उसे इस तरह काम चोरी करते देखकर आग बबूला उठे उठ रहे आलसी दोनों अफसर उसे लगे, इसके तो कान पर जू भी नहीं रेंगती अरे देखता नहीं यहाँ दो अफसर पिछले दो दिनों से भूख से दम तोड़ रहे हैं उठकर लग जा काम से ध्याती उठकर खड़ा हुआ देखता क्या है कि अफसर तो गर्म मिजाज आदमी है उसका निकल भागने का मन हुआ मगर अफसर उस पर ऐसे टूट पड़े की निकल भागना मुमकिन न रहा जुड़ गया वो उनकी सेवा में पहला काम तो उसने यह किया है कि पेड़ पर चढ़ गया और अफसरों के लिए खूब पके और उन्हें रगड़ रगड़ कर उनमें से आग पैदा की फिर उसने अपने बालों का जाल गुना और एक बटेर फंसा लिया आखिर उसने आग जलाकर तरह तरह के इतने खाने तैयार कर दिए कि खुद अफसर भी यह सोचे बिना रह न सके कि इस निकम्बे को भी कुछ हिस्सा तो मिलना ही चाहिए अफसरों ने इस देहाती को तरह तरह के यत्न करते देखा उनके दिल बाग बाग हो गए वह यह तक भूल गए कि एक दिन पहले तो वे भूख से मरे जा रहे थे अब उन्हें ख्याल आया कि अफसर होना क्या अच्छी बात है हर जगह काम निकाला जा सकता है अफसर होना क्या अच्छी बात है हर जगह काम निकाला जा सकता है अफसर साहब आप खुश तो है ना आलसी गवार उनसे पूछा हाँ हम हाँ, हाँ, खुश है दोस्त बहुत मेहनत से काम किया है तुमने अफसरों ने जवाब दिया इजाजत हो तो मैं अब थोड़ा आराम कर लूँ हाँ हाँ तुम्हें इजाजत है आराम करने की मगर जाने से पहले एक रस्सी कर दे जाओ दहाती ने झटपट जंगली सन इकट्ठा किया उसे पानी में भिगोकर नरमाया पीट पीट कर उसे मूंज बना डाली शाम होते तक रस्सी तैयार हो गई अफसरों ने इस रसी से देहाती को पेड़ से बांध दिया कि कहीं भाग न जाए वे खुद आराम करने के लिए लेट गए एक दिन गुजरा दूसरा दिन गुजरा इसी बीच देहाती ऐसा होशियार हो गया कि लगा अंजलि में शोरबा तैयार करने लगे हमारे अफसरों की खूब मजे में कटने लगी मोटे ताजे हो गए तोड़ बढ़ने लगी और रंग निखर आया अब वे आपस में बातचीत करते यहाँ तो हर चीज तैयार मिलती है और इसी बीच पीट्स में हमारी पेंशन है कि जमा होती चली जा रही है क्या ख्याल है आपका महानुभाव यह जो बाबुल की मीनार की चर्चा की जाती है वह हकीकत है या ख्याल, ख्याल तो बहुत सी अलग अलग भाषाओं के होने का क्या कारण हो सकता है तब तो यह भी सही है कि प्रलय हुआ था खाक प्रलय हुआ था वरना प्रलय के पहले के जानवरों के अस्तित्व को कैसे स्पष्ट किया जा सकता है और फिर कीवे लिखता है कि अब अगर कीवे की कापी पढ़ ली जाए तो कैसा रहेगा? समाचार पत्र की कापी ढूंढी गई दोनों साहब इतमान से में जा बैठे और शुरू से आखिरी तक उसे पढ़ गए उन्होंने मास्को तूला अपेंजा और रियाजान के दावतों का पूरा विवरण पढ़ा मगर इस बार उन्हें उई नहीं बाबुल की मीनार का निर्माण बाइबल में पाई जाने वाली एक पौराणिक कथा बाबुल की बहुत दिन बीते या थोड़े आखिर को अवसर वहां रहते रहते उदास हो गए रह रहकर उन्हें पीट्स वर्ग में रह जाने वाली बावरचिनों की याद सताने लगी कभी कभी तो वे छिप छिप कर आंसू भी बहाने लगे महानुभव जाने इस वक्त का क्या हो रहा होगा पौधा चेस्काया सड़क पर एक अफसर ने दूसरे से पूछा उसकी चर्चा न कीजिए महानुभाव दिल टुकड़े टुकड़े हुआ जाता है दूसरे अफसर ने जवाब दिया वैसे तो यहाँ भी खूब मजा है ऐसा मजा की बयान से बाहर मगर फिर भी मेढे को भेड़ से अलग होकर चैन नहीं मिलता और फिर वर्दी का भी तो कुछ कम गम नहीं गम सा गम है वह वर्दी भी चौथे दर्जे के अवसर की उसकी तो सिलाई देख ही सिर चक्राने लगता है अब वे दोनों लगे देहाती पर इस बात के लिए जोर डालने की जैसे भी वो उन्हें सड़क पर उनके घर पहुंचा दे और लीजिए देहाती तो उनको पौधा चिस्काया सड़क देहाती तो उनकी पौधा चिस्काया सड़क भी जानता है वो वहां जा चुका है मूछो को शराब शहद से भिगो चुका है मगर उनके मजे से वंचित रहा है हम पौधा के ही तो अफसर है अफसरों ने खुश होकर कहा जहां तक मेरा संबंध है हजूर तो आपने घर के बाहर अच्छा कैसे उन अफसरों को खुश करे जो उस निकम्बे से इतनी मेहरबानी से पेश आए थे और उन्होंने उस दहाती के काम पर नाक भो नहीं सिकोड़ी थी सोच समझ कर उसने यह किया कि एक जहाज बना डाला जहाज तो खैर उसके बनाए क्या बन पाता पर एक ऐसी नाव जरूर बना डाली की सागर समुद्र के पार पौधा सड़क पर सही सलामत पहुंचा जा सके देख रहे कहीं हमें डुबो मत देना उस नाम मात्र के जहाज को लहरों ले, पर डोलते हुए देखकर अफसरों ने उसे डांटा तसली रखी हुजूर कोई पहली बार थोड़े ही है उसने जवाब दिया और फिर सबर की तैयारी कर ली दयाथी ने हंसू हंसों के नरम नर पंख इकट्ठे करके उन्हें नाव की तली में बिछाया और अफसरों को इस नरम बिस्तर पर लेटा दिया फिर उसने भगवान का नाम किया सली बनाई और नाव बढ़ा दी रास्ते में जब तूफान आते तेज हवाएं चलती तो अफसरों की जान निकलती और वे देहाती को उसके आलस उसकी कामचोरी के लिए ऐसी जलीकटी सुनाते कि न कलम लिख सके और न जबान बया कर सके मगर देहाती था कि नाव बढ़ाता गया बढ़ाता गया और अफसरों को नमकीन मछलियां खिलाता गया आखिर नेवा मैया नजर आई उसके आगे दिखाई दी प्रसिद्ध साम्राजी एक की नहर और फिर वही तो थी बड़ी पौधा चेस्काया सड़क तो पहुंच गए वे सकुशल अपने घर तो हक्की बक्की रह गई कैसे मोटे ताजे हो गए हैं उनके साहब कैसा निखार है चेहरे पर कैसे रंग में कैसे मजे में नजर आ रहे हैं अब ने कॉफी पी पाव पावरिया खाई और वर्दियां वर्दियाँ चढ़ाकर वे अपने पहुंचे सरकारी खजाने में वहां जो पेंशन की रकम मिली तो इतनी अधिक की न लिखी जाए न बया की जाए साब लोगों ने देहाती को भुलाया नहीं उसे वेदिका का जाम भरकर भेजा और चांदी के पांच कोपे के नाम में दिए जा मजे कर मियाँ देहाती